नमस्कार मैं हूँ अमरजीत कौर कपूर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो टेस्ट रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आ, चल के तुझे, के तुझे मैं एक गगन के तले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 नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और आप विशेष रूप से माइंड कंसल्टेंट है महेश लोहार जी हमारे साथ उपस्थित हैं और इनसे हमारी बातचीत होगी और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मन एक बहुत बड़ा हमारे पास टूल है शक्ति है और उसका उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं यह हर व्यक्ति अपने आप जान लेता है समझ लेता है लेकिन उसका सदुपयोग अगर करना चाहे, तो कैसे करें इसके लिए अगर आप मन को ट्रेन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा और वो शक्तियाँ आप अपने कार्यों में यूज कर सकते हैं तो आइए इस विषय को जानेंगे गहराई से तो महेश लोहार जी बहुत बहुत स्वागत है जी जी नमस्कार कैसे हैं दोस्त? आप बिल्कुल यहाँ भी हम पवित्र भूमि में हैं तो अंदर बाहर से सारे सारे सेल्स मेरे पसंद हैं बिल्कुल बिल्कुल हमें भी बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर और आप एक अनोखी चीज पर काम कर रहे हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मन के ऊपर मोस्टली लोग काम नहीं करते हैं सोचते हैं कि मन गोड़ा है मन चंचल है उसको पकड़ना मुश्किल है तो ये जो वन साइड ऑफ द मन का जो है एक साइड की बात है जब दूसरी साइड की हम लोग बात करें तो मन जो है सशक्त है मन जो है मजबूत है मन जो है समर्थ है मन सकारात्मक भी है मन सुमन भी है मन अमन भी है यानी आप अच्छा सोच सकते हैं और शांति भी मन से आपको मिल सकता है तो आइए मन की बातें हम लोग सुनने से पहले मैं महेश लोहार जी से कहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए जी आ, मैं वैसे टेक्निकली भी मैकेनिकल और क्षेत्र से हूं, जी एनर्जी सेक्टर से हूं, मैं एनर्जी ऑडिटर बिरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी से सर्टिफाइड ऑडिटर हूँ जब हमने देखा कि कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करना है और उसके कोर में जाना है उसके इसेंस को ट्रांसमिट करना है सो वी नीड टू सीड करेक्टली सो सीड इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बीज तत्व सबसे इम्पोर्टेंट है और बीज तत्वों में हम क्या गुण धारित करें और किससे प्रपोगेट करे क्या ये कोई कर सकता है तो ये मानव बुद्धि जरूर कर सकती है तो इसका माध्यम मन हो सकता है सो मैंने फोकस किया मानव मन के विषय में और यहाँ ये अभी प्रूव हो चुका है ये अनुभव कर चुके हैं काफ़ी इफेक्ट आ चुके हैं कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे बिल्कुल और तो मैं सस्टेनेबिलिटी में भी काम कर रहा हूँ जो हमने देखा है कि हमारे सामने एक बड़ी समस्या है सारे साइंटिस्ट uh, यूएन से लेके भारत तक अपने ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमको फोकस्ड काम करना होगा तो माध्यम क्या हो सकता है तो वो माध्यम हो सकता है कि कॉन्शियसनेस कि हम यूनाइटेड थिंकिंग से इसको चलेंगे एक शुद्ध विचार से चलेंगे वो तो शुद्ध विचार क्या होगा तो हमारा पहला पर्पस क्या है कि ये प्लेनेट को जो हम धरती कहते हैं जिसे माँ कहते हैं जैसे आपका रेडियो का चैनल का नाम है मधुबन कहते हैं बिल्कुल तो ये मेंटेन करना ये बायोफेयर मेंटेन करना ये जीव प्रणाली मेंटेन करना ये हम सब जीवों का कर्तव्य है ना तो सिर्फ मानव का सारे कीटकों का सारे जीव शास्त्रों का कि कोई किसी को वेस्ट ना दे अपने परफॉर्मेंस में अपना लेने के बाद जो हम छोड़ते हैं वो दूसरे के लिए जीवन साबित हो सा ना तो व्यस्त साबित हो तो यहीं कहीं हम मानो शायद गलती कर रहे हैं इसलिए ये नेट जीरो का कंसेप्ट आया यू एन ए सेवेंटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अलग अलग इस तरीकों को मैप किया गया तो हम हर कोई इंडिविजुअल जो समझदार है जो बुद्धि रखता है जो लीडरशिप में है जो इन्फ्लुंसर है सोसाइटी में इन लोगों ने अपने को अपने आप को अपने स्पिरिट को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से मन के माध्यम से जैसे यहाँ पे राजयोग प्रैक्टिस किया जाता है राजयोग के माध्यम से हम अगर कॉन्शियस हो गए कि हमें कोई वेस्ट क्रिएट नहीं करना है हमको नेट जीरो बनना है तो हमारा देश का भी मिशन है कि हम नेट जीरो बने और भारत विश्वगुरु कहाँ हो सकता है तो बिल्कुल ये हमारे बीज तत्व में है कि हम सस्टेनेबल अप्रोच ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों ने हमारे वैदिक एंगलों ने हमारे लाइफस्टाइल ने हमारे जिन जिन में हमारे सेल में ये रू में है बिल्कुल तो जियो और जीना दो ये जो फार्मूला है तो ये वही है कि वहाँ नेट जीरो बनो अपनी ओर से वेस्ट कम करो नेट जीरो एनर्जी करो नेट जीरो पानी करो बिल्कुल बिल्कुल Uh, महेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया सस्टेनेबिलिटी पे हम सभी को काम करना है एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर हम सभी को मिलकर काम करना होगा और जैसे आपने बताया कि वेस्ट को अगर हम लोग कम करेंगे तो हम लोग समर्थ हो जाएंगे हम बेटर हो जाएंगे बेस्ट हो जाएंगे तो वेस्ट कम करना हर व्यक्ति को अपने कैलकुलेशन के साथ जुड़ना है कि मैं कितना वेस्ट कर रहा हूँ चाहे पानी हो या जो भी संसाधन आप यूज़ करते हैं उन सभी का भी आपके पास कैलकुलेशन हो कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके रखना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इकट्ठा आसान है लेकिन उसका सफल करना या उसका उपयोग होना ये इम्पॉर्टेंट है और वो साइकिल में आ जाए आपके चीज़ें आए लोगों के पास जाएँ और फिर आपके पास चीज़ें आएँ ऐसा वो रेगुलर चलता है आप अगर बिजनेस भी करते हैं देखिए आपके पास आपने पहला स्टॉक पूरा कर दिया ठीक है स्टॉक पड़ा है आपके पास तो ऐसा मतलब उसका क्या रहेगा ना आप दुकान पे बैठे हैं और स्टॉक भी है सामानों का कोई कस्टमर नहीं आ रहा है वो चलन में नहीं है तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएगी ना और आपका स्टॉक बढ़ा के और क्या कर सकते हैं आप जगह ही नहीं होगी आपके पास है ना तो वो रोलिंग में आना चाहिए आप स्टॉक करो उसके बाद लोग वहाँ से रिसीव करें लोग कस्टमर आए आपसे लेकर चला जाए और फिर नया माल वापस आ जाए इस तरह से ये जो साइकिलिंग है ये बहुत ज़रूरी है कई बार हम लोग इन चीज़ों को एज़ ए बिज़नेस हम लोग इस बात को तो क्लियर समझ में आ जाता है लेकिन जब बात आती है घर में या कुदरत के साथ हम क्या कर रहे हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारा शायद वो रोलिंग वाला नेचर जो है हम भूल गए हैं या याद नहीं रहता है जिसके ऊपर अभी महेश जी बात कर रहे थे तो आई महेश जी मैं चाहूँगा कि इसको कैसे हम लोग अपना ई वेस्ट या जो भी वेस्ट है मेरा कैसे उसको कम कर सकते हैं इसके लिए आपके पास लेवल पे एक सिंपल सी चीज़ बता दो हम जो भी करें या ना भी करें एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ हम जो करें कर्म जिसे हम कहते हैं और हम कर्म ना करें तो भी वो भी कर्म है हम कुछ ना करें वो भी इफेक्ट करता है बिल्कुल तो ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है तो साइंटिफिकली इसको पाँच कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं कि हम कुछ करते हैं या ना भी करते हैं तो क्या ये इफेक्ट करता है तो करता है तो कहाँ करता है ये पाँच जगह इफेक्ट करता है साइंटिफिकली इसको समझा जाए तो एक लोगों में जिसे पीपल कहा गया इसको पाँच फायू बोला गया तो हम इसको ये कॉन्शियस रहे हैं हम कहाँ कॉन्शियस रहना है क्यों स्परिचुअल होना है? इसलिए स्पिरिचुअल होना है इसलिए कॉन्शियस होना है कि हमारा जो इफेक्ट बनेगा हम करें या ना करें तो भी ये इफेक्ट करने जा रहा है पांच पी पे ये कौन से पांच पी है एक है पीपल अपने आजूबाजुब के लोग जिसे हम ह्यूमैनिटी से यहाँ पे कॉन्शियस रह सकते हैं दूसरा है प्लानट जहाँ इन्वायरमेंटल ग्रीन टेक्नोलॉजी से ग्रीन प्रोडक्ट से वी कैन बी कॉन्शियस बिल्कुल प्रॉस्पर्टी हमें तो हम विकसनशील है हमारा बीच हम देखेंगे पाँच साल पहले हमें इतिहास पाते हैं आज तक कैसे इवॉल्व हुए और ये इवोल्यूशन चलता रहेगा तो ये हमारे थॉट प्रोसेस में होना चाहिए हम कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरी एक्टिविटी से करने से या ना करने से कल क्या उत्पन्न होने वाला है कल कौन सा विकास हम बोलने जा रहे हैं दैट इज़ वॉट डू प्रॉस्पर्टीज दैट इज़ थर्ड पी फोर्थ इज़ पार्टनरिंग कि हम साथ में असोसिएट होते हैं कम्बाइंड अप्रोच लेते हैं ऑर्गेनाइशनल मूव करते हैं एक कम्बाइंड नीड एड्रेस करते हैं सो so, क्या क्या हम वहाँ कॉन्शियस हैं क्या ये क्या इफेक्ट करेगा देन अल्टीमेटली पीस वी हैव नो बड़ी नो वन हैज नो राइट टू डिस्टर्ब द एनी स्पेस नॉट ओनली इन ह्यूमन ये सारे जीव शास्त्र पा, पानी के अंदर के जमीन के अंदर के आकाश के अंदर से और सारे ब्रह्मांड के क्या हम हारमोनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसके सारे सूत्र वेदों में हमारी परंपराओं में हमारे लाइफ में ये पहले से बिजंकृत है तो इसे खाली हमको इंसाइट डालना है खाली हमको फोकस करना है उसको भूमि प्रोवाइड करना है जल प्रोवाइड करना है तो ये अपने आप ये बीज प्रोपोगेट हो जाएगा तो यहीं कहीं बीज छुपा है भारत विश्वगुरु बनने का बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने आस पड़ोस में देखी ये बात आपने बताया और यहीं कहीं जो है बीच छिपा है उसे समझना है उसे जानना है तो निश्चित तौर पे हम जब इस पर काम करेंगे तो हमारा वेस्ट ख़त्म हो जाएगा और हम समर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे तो महज जी बहुत ही अच्छा आपने कॉन्सेप्ट जो है आ, सस्टेनेबलिटी पे जहां पर जहाँ पर वेस्ट हमारा कम हो इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि ये जो काम है वो कब से कर रहे हैं आप किस तरह से कर रहे हैं थोड़ा सा बताइए ये काम तो वैसे हमने 2003 में शुरू किया था जब मेरा पहला मुलाकात ए जैन से हुआ था तो उन्होंने जो उनका सपना था कि भारत 2020 में महासत्ता बनने जा रहा है तो हुँ, हुँ, हुँ. वहाँ एक इन्फ्लुसिंग एलिमेंट हुआ था कि हमने पूछा था कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ तो सर ने कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है आपको बच्चों को करना है सो ही हैज़ गिवन मैसेज कि कुछ ऐसा कीजिए कि जो आगे की पीढ़ी इसे संभाल पाएँ कि हम ये सत्ता महासत्ता बने लेकिन वो कौन संभालेगा ये कोई बाहर की दुनिया संभालेगी कि हमारे बच्चे संभालेंगे सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट तो पहला मैंने शुरू किया गर्भ संस्कार के रिलेटेड कि इसको सीढ़ साइंस पर कैसे लेके जाए कि क्या इसको ऐसे संस्कार गर्भ में किया जा सकता है सो दीज आर सम एक्सीडेंट वी डिट बाद में लॉकडाउन से मैं मेरे प्रोफेशन से बाहर आके 100 परसेंट माइंड के ऊपर काम शुरू किया hmm. कि माइंड साइंस है क्या मन से हम मैप कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा व्हीकल है रादर आई कॉल इट्स सिंपली कनेक्टर जैसा हमारा इंटरनेट होता है इट कनेक्ट्स द टू थिंग्स टू थॉट्स टुगेदर एंड मेक जनरेट द फीलिंग दैट इज कॉल्ड इमोशन सो वेन वेन एवर इज अ माइंड देर इज इमोशन सो ये बॉन्ड करता है मन इज़ अ बॉन्डर तो क्या ये मन के सहायता से हम कर सकते हैं तो सबसे बड़ा फर्क ऐसा है कि यहाँ ये फीलिंग आ जाता है यहाँ ये कॉन्शियस हम हो जाते हैं कि कोई ये काम दो ही दूसरा ना करे कोई हम सजेस्ट ना करें कि इन्होंने ये करना चाहिए उन्होंने वो करना चाहिए यहाँ हम खोज लेते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ वॉट इज़ रोल ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ मी वॉट आई कैन चेंज और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तो मैं इस चीज़ को वर्कशॉप्स कर रहा हूं कि लोगों को कि वो ये इकोसिस्टम में क्या रोल अदा कर पाएगा उसको ये ढूंढ के देना और उसको उसके प्रति उसका जीवन समर्पित करने के लिए या प्रभावित करने के लिए या उस पाथवे पे चलने के लिए उसको इंड्यूस करना इस तरह से हम पिछले बीस सालों से इस मार्ग पे हम काम कर रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया महेश जी और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे श्रोता मित्रों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप जी आप ऑलरेडी <laughs> ऐसे वाणी से जुड़े हैं कि, <laughs> कि ये ये सिर्फ नाम नहीं है ये मधुबंद क्रिएट करती है वेलकम एवरी वाइब्रेशन क्रिएट्स अनादर सिट और ये मधुबन से बिल्कुल मधु बीज ही निर्माण होगा और जो मैं पिछले पाँच दिनों से यहाँ हूँ क्या मैंने पाया क्या वॉट आई लर्ंट कि जो मैं सोच रहा हूं ये यह यहां 80 साल से ये का, काम कर रहा है राजयोगा द्वारा या विजुअलाइजेशन से ये जो राजयोगा की टेक्निक है परम तत्व की जो भाषा है वही सस्टेनेबिलिटी का पहला सीड है हुँ, हुँ, कि हम बिलीव करें कि देर इज़ अ सुप्रीमसी एंड सुप्रीमसी इज़ इन अस दैट इज़ द फर्स्ट सीड वी कैन बो एंड वी कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल वर्ल्ड Hmm, hmm. That is is feeling I have here. so it is very nice uh, to be part of री नाइस टू बी पार्ट ऑफ ब्रह्म कुमारी दिसंडल इट्सियस लैंड सो ये शायद अगले हर जन्म में ये बीज मेरा कंटिन्यू रहेगा <laughs> कि हम कुछ संस्कार चाहते हैं कि seed will be always with me. ब्रह्मा <laughs> कुमारी चल जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी के साथ मधु रूपी बीच शो है ही है क्योंकि जब भी आप मधुबन सुनेंगे तो मिठास आपको मिलता रहता है और निश्चित तौर पे आप इन चीज़ों का अनुभव करते ही हैं और आज महेश जी को सुनकर भी आपको अच्छा लगा होगा तो मन के ऊपर काम कीजिए और जो हमारा वेस्टेज है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप घर से निकलते हैं तो कई बार हम लोग जो है प्लास्टिक की थैलियाँ निकल लेकर निकलते हैं और उसमें सब्जियां लेकर आते हैं तो मैं चाहूँगा कि ऐसा मत कीजिए आप एक कपड़े की थैली ख़रीद कर रखिए तीन चार जिस तरह से प्लास्टिक की तैलियाँ हम फोल्ड करके जमा करते हैं उसकी जगह पे आप चार पाँच जो है कपड़े की तैलियाँ जमा करके रख लीजिए और उसमें से एक एक थैली आप यूज़ कीजिए उसको धुलाई करके वा, रीवॉशेबल है वापस रीसाइकल हो जाता है आप वापस यूज़ कर सकते हैं तो सब्जियाँ या कोई भी चीज़ आप लेके आएंगे तो कपड़े की थैली में लेकर आइए और ज़्यादातर हम लोग जो भी सब्जियां लेते हैं जो भी सामान मार्केट से लेंगे तो कपड़ों की तैली में आ जाएगा तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे आप जो है प्लास्टिक का जो वेस्ट है आपके घर से वो यूज़ नहीं होगा तो नेचुरली उसका कोई काम नहीं रहेगा आपके पास है ना तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपनी आदत में डालिए जिससे हम लोग जो है एक छोटा निवेदन मैं करना चाहूँगा जी जी आ, कुछ बड़ी बात मत कीजिए अगले 24 घंटे में एक छोटा निवेदन है एक रिक्वेस्ट है कि हम जो पानी घर में यूज़ कर रहे हैं उसको सिर्फ दस बचा लीजिए वो पीने का हो नहाने का हो वॉशरूम का हूँ जहाँ भी हम सोचते हैं कि पानी हम 10 परसेंट बचा ले तो ये पानी आप यूज़ नहीं करोगे तो टंकी में बचेगा टंकी में बचेगा तो हम सक्शन नहीं करेंगे सक्शन नहीं करेंगे तो वो नदी में बच जाएगा और अगर नदी में बच गया तो जो जो इकोसिस्टम हमने खींच लिया नदी का पानी हमारे टंकियों में भर लिया तो शायद हमारा एक बूंद भी बच जाता है तो एक बूंद से शायद एक नया बैक्टीरिया एक नया जीव जन्म ले लेगा और वो शायद कल का सस्टेनेबल फार्मूला होगा ये सोच से मैं आपको निवेदन करता हूं कि एक 24 घंटे के लिए अपने आप को 10 परसेंट पानी सेव करने की कोशिश की बिल्कुल बिल्कुल चलिए महेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें मंथन करें तो महेश जी का ये बात है आज के यहाँ आकर उन्होंने अपनी भावनाएँ जो व्यक्त किया वो शायद समय सफल होगा उनका तो चलिए इन्हीं शुभ के साथ हम सभी संकल्प करें कि हम कुछ न कुछ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 जग की जब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं ये प्रभु की अद्भुत प्रभु की अद्भुत जागीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं हमें हंसते मुखड़े चारु मिले हमें हंसते मुखड़े चारु मिले दुखियारे चेहरे हजार मिले सुख से सौगुनी पीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं हमने जग किया जब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं दो एक सुखी यहां लाखों में दो एक सुखी यहां लाखों में आसूह करोड़ो आंखों में गिन गिन हर तक दीर देखी एक हँसता है दस रोते हैं हमने जग की जब तस्वीर देखी एक हँसता है दस रोते हैं कुछ बोल प्रभु ये क्या माया कुछ बोल प्रभु ये क्या माया तेरा खेल समझ में ना आया देखे महल रे कुटीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं हमने जग की जब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं एक हंसता है दस रोते हैं एक हंसता है दस रोते है।